हे सुनवरे अवधू जग में ऐसे रहना आंखें देखी बाने सुनीवा मुख्त कछु न कहना इस भांति जग में रहना जैसे दर्पण दर्पण छाया बनती सुंदर आदमी का सुंदर बिंब बनता है क्रूप आदमी का कुरूप बिंब बनता है मगर दर्पण कुछ कहता नहीं दर्पण वक्तव्य भी नहीं देता दर्पण यह भी नहीं कहता कि आहा कितने सुंदर दर्पण यह भी नहीं कहता कि चलो चलो आगे बढ़ो का भयानक कुरूप आदमी मुझ में प्रतिबिंब बना रहा है कि मुझे भी कुरूप किए दे रहा है दर्पण तो साक्षी रहता यह साक्षी का सूत्र है गोरख कहें सुनवरे अवधू जग में ऐसे रहना यह जग में रहने की कला है साक्षी भाव आंखें देखी काने सुनी बा मुखते कछू न कहना देख लेना सुन लेना गुजर जाना ये सिर्फ नाटक है ये पर्दे पर चलती फिल्म है यहां केवल धूप छाया का खेल है इसमें बहुत मत उलझ जाना मुल्ला नसुद्दीन फिल्म देखने गया पहली पहली बार फिल्म देखने गया था पहला खत्म हो गया मगर वो उठा नहीं मैनेजर ने आके कहा थिएटर के कि आप जाओ मुल्ला, सो खत्म हो गया उसने कहा कि पैसा लो दूसरे के, मगर दूसरा भी देखूंगा दूसरा भी देख लिया फिर भी हटा नहीं जब मैनेजर ने कहा कि मुल्ला क्या कर रहे हो उसने कहा पैसे ले लो तीसरा भी देखूंगा उस मैनेजर ने पूछा लेकिन बात क्या है वही फिल्म बार बार देखना उसने का कारण तुम समझना है समझ लो एक चित्र आता है जिसमें कुछ स्त्रियां अपने कपड़े उतार के तालाब में उतर रही बस उन्होंने सब कपड़े उतार दिए आखिरी कपड़ा रह गया है और तभी एक रेलगाड़ी गुजर जाती तालाब के किनारे से पटरी है रेल की सो रेलगाड़ी आ जाती रेलगाड़ी की आड़ में स्त्रियां छिप जाती जब तक रेलगाड़ी निकलती तब तक, तक वो पानी में उतर चुकी तो मैं ये देख रहा हूं कि रेलगाड़ी कभी तो लेट होगी मैं जाने वाला नहीं हूं आखिर है तो हिंदुस्तानी रेलगाड़ी कभी तो लेट होगी मैं तो पूरा ही खेल देख के जाऊंगा मत। क्योंकि तुम भी फिल्म जब देखते हो तो ऐसे ही प्रभावित हो जाते हो जब छोटे छोटे गांव में पहली पहली दफे फिल्म चलती है तो लोग पैसे फेंकने लगते हैं। जैसा कि गांव में आदत नौटंकी वगैरह होती कोई नाचा उनने पैसे फेंके फिल्म पे पैसे फेंकने लगते हैं, छोटे छोटे गांव में मैंने देखे छोटे गांव में लोगों को पैसा फेंकते फिल्म पर कोई नाच रही नर्त वो पैसा फेंकने लगती कोई नर्तकी जब नाचती है और उसका घांगरा ऊपर उठने लगता नाच में तो वो झुक झुक के नीचे देखने लगा वहां कुछ भी नहीं है धूप छाया का खेल है पर लोग लोग ही जैसे लोग हैं यही उनकी जिंदगी भर का ढंग है और ये छोटों की बात नहीं ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन मूल्य उल्लेख एक नाटक देखने गए बंगाल के प्रसिद्ध पंडित ख्यातिनाम व्यक्ति बड़े सदाचारी तो उनको पहली ही पंथी में बिठाया गया था नाटक चला नाटक में एक दुष्ट पात्र है वो सब तरह की दुष्टताएं कर रहा है सदाचारी ईश्वरचंद विद्यासागर को बड़ा गुस्सा आ रहा सदाचारियों को बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है इतना क्रोध चढ़ने लगा उसकी हरकतों पर कि जब आखिरी हरकत उसने की तो वो बर्दाश्त न कर सके आखिरी हरकत यह थी कि उसने एक स्त्री को जंगल में से गुजरते हुए पकड़ लिया खींचकर उसकी साड़ी उतारने लगा अब ईश्वर चंद्र का बस नहीं रहा जैसे कहा ना कि जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जाने लगी तो कृष्ण एकदम से आ गए और बढ़ा दिया उन्होंने द्रौपदी का पल्ला और पल्ला बढ़ती चला गया इस पर चंद भी कैसे छोड़े ही गए कि नाटक निकाल लिया जूता चढ़ गए मंच पर लगे पीटने उस आदमी को उस आदमी ने ज्यादा बुद्धिमत्ता का लक्षण बताया उसने उनका जूता अपने हाथ में ले लिया अपने सिर पर रख लिया और कहा कि आपने जितना सम्मान मुझे दिया किसी ने नहीं दिया मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा अभिनय इतना कुशल है कि आप जैसा बुद्धिमान और धोखा खा जाए ये तो सिर्फ अभिनय है पहली तो बात ये कोई औरत नहीं है ये हमारे मैनेजर साहब धोती पूरी में खुद भी नहीं खींच सकता था आप नाहक मेहनत किए जरा गौर से तो देखो मैनेजर साहब को पहचानते नहीं आप और जूता आपको लौटाऊंगा नहीं क्योंकि ये मेरा पुरस्कार है वो जूता अब भी रखा है उसके परिवार में संभाल के उन्होंने एक कांच की मंजूसा में वो जूता रखा है ऐसी याददाश्त में कि कभी उनके घर में एक ऐसा कलाकार भी हुआ था जिसके अभिनय को देख के ईश्वरचंद विद्यासागर भी धोखा खा गए थे तो छोटे छोटे आदमियों की बात छोड़ दो तुम्हारे बड़े बड़े पंडित भी बहुत भिन्न नहीं है और यह तुम्हारे जीवन भर की आदत है तुम जल्दी ही करता हो जाते हो साक्षी नहीं रह पाते और साक्षी होने में सार गोरख कहे सुनवरे अवधू जग में ऐसे रहना आंखें देखी बाने बा, सुनी बा, मुख्तें कछु न कहना करता में ही तुम्हारा अहंकार है जिस दिन तुम साक्षी हुए अहंकार गया फिर क्या अहंकार बसता है सिर्फ देखने वाले हो दर्शक दर्पण का क्या अहंकार और जिसका अहंकार गया उसका बोझ गया जो निर्बोज हुआ वही उड़ सकता है परमात्मा तक भार झोंकी के भार में रहीमन उतरे पार पै बूढ़े मझदार में जिनके सिर पर भार रहीम ने कहा भाड़ को तो भार में ही झोंक दिया भार झोंकी के भार में वो जो भार था उसको भाड़ में झोंक दिया रहीमन उतरे पार पै बूढ़े मझदार में लेकिन वे बेचारे डूब गए मस्थार में जिनके सिर पर भार भार क्या है अहंकार का कर्ता का जैसे ही तुम साक्षी हुए निर्भार हुए साक्षी हुए कि शून्य हुए दर्पण तो सदा शून्य है प्रतिबिंब बनते हैं मिटते हैं दर्पण का क्या बनता मिटता है दर्पण तो सिर्फ देखता है आंखें देखी बाने बा, सुनीबा बातें कछू न कहना रहीमन पैड़ा प्रेम को निपट सिलसिली गैल बिछलत पांव पिपील को लोग लदावत बैल कहते हैं ये जो प्रेम का पंथ है परमात्मा की तरफ जाने वाला रहीमन पैड़ा प्रेम को ये जो प्रेम का पंथ है निपट सिलसिली गैल ये बड़ी सिलसिली गैल है बिछलत पांव पिपील को यहां तो चींटी के भी पैर फिसल जाते हैं उतना भी बोझ बाधा बन जाता है बिछलत पांव पिपील को लोग लदावत बैल और लोग हैं कि बैलों को लात के चलने की कोशिश कर रहे हैं जहां चींटियां भी फिसल के गिर जाती जहां जरा सा सूक्ष्म अहंकार भी गिरा देने के लिए काफी चींटी जैसा अहंकार वहां लोग बैल लादे हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं अहंकार जितना बड़ा उतना ही तुम्हारे ऊपर बोझ अहंकार बिल्कुल ही चला जाए और कैसे जाता है सूत्र यही है बुनियादी सूत्र यही है विज्ञान यही है करता मत बनो और अहंकार विदा हो जाएगा साक्षी रहो नाथ कहे तुम आपा रखो हटकर बाद न करना यू जग है कांटे की बाड़ी देख देख पग धरना कहते हैं गोरख तुम आपा रखो अहंकार जाने दो आत्मा को बचाओ आत्मा और अहंकार दो अलग अलग चीजें अहंकार भ्रांति है तुम्हारी तुम्हारी ही निर्मित प्रक्रिया है और आत्मा परमात्मा का प्रसाद है आत्मा वह है जो तुम लेकर आए हो अहंकार वह है जो तुमने अर्जित कर लिया आत्मा तो दर्पण जैसी है साक्षी मात्र अहंकार करता हो गया है भोगता हो गया है नाथ कहे तुम आपा राखो बस आत्मा बच जाए बहुत अहंकार को जाने दो। और अहंकार जाए तो ही आत्मा का पता चले कि मैं कौन हूं अभी तो तुमने न मालूम क्या क्या अपने को समझ रखा है कोई समझता मैं डॉक्टर हूं कोई समझता मैं इंजीनियर हूं कोई समझता में यह कोई समझता में वह आत्मा ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर है आत्मा तो बस खाली दर्पण है इंजीनियर की छाप पड़ गई तुम इंजीनियर हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए तुम इंजीनियर हो गए डॉक्टर हो गए वकील हो गए मजिस्ट्रेट हो गए दुकानदार हो गए यह हो गए वह हो गए जो तुम्हारे चित्र पर छाप डाल दी गई वही तुम हो गए और कभी कभी तो भूल से छाप पड़ जाती कल मैं एक व्यक्ति की जीवन कथा पढ़ रहा था जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया नया नया तो बड़ा संकोची था लज्जालू था उससे क्लर्क ने पूछा क्या पढ़ना है तो उसने कहा थियोलॉजी धर्मशास्त्र लेकिन क्लर्क ने समझा जियोलॉजी भूगर्भशास्त्र संकोची आदमी था क्लर्क ने जियोलॉजी लिख दिया उसने देख भी लिया कि जियोलॉजी मगर संकोची ऐसा था कि नहीं बोला कुछ कहा कि ठीक है पढ़ा छह साल पढ़ के जियोलॉजी में गोल्ड मेडल लेकर निकला तब उसने जाहिर किया लोगों को कि ये बिल्कुल ही दुर्घटना है हम थियोलॉजी पढ़ने आए थे और दुर्भाग्य कि हम जियोलॉजिस्ट हो गए और ना छोटे मोटे जियोलॉजिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट अब तो फंस गए जिंदगी भर अब तो कोई उपाय ना रहा हाउस ने तब बताया कि छह साल किस मुसीबत से गुजरा हूं मैं ही जानता हूं संकोची संकोच में एक साल बीत गया फिर यह सोचा कि अब कहना और बुद्धूपन होगा एक साल क्यों गमाया फिर दो साल बीत गया फिर और बुद्धूपन होगा फिर तो डिग्री भी एक मिल गई फिर और मुश्किल हो गई फिर मैंने सोचा अब जो होना था हो गया भगवान की यही मर्जी कि जियोलॉजिस्ट ही होना है तो दियोलॉजिस्ट ही होकर मरना है वो जगत का प्रख्यात जियलॉजिस्ट हो गए गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास तुम क्या हो उसकी जब मैं बात पढ़ रहा था तो मुझे याद आया अपना संयोग मैं जब कॉलेज में भर्ती होने गया तो मैं कलम भूल गया ले जाना तो मैं वहां खड़ा था कि किसी से कलम मिल जाए एक युवक वहां कलम लिए खड़ा था फॉर्म भर रहा था लेकिन बड़े सोच में पड़ा था तो मैंने पूछा भी तू जब तक सोच कलम मुझे दे दे मैंने अपना फॉर्म भरा उसने मेरा फॉर्म देखा उसने कहा देख बड़ी कृपा कि आ गए कि मुझे विषय का बोध हो गया कि यही विषय भर देना चूंकि मैं फिलोसफी भरा था उसने भी फिलोसफी भर थी अब वो फिलोसफी के प्रोफेसर हो गए और कुल मामला इतना था कि उनके पास कलम थी मेरे पास कलम नहीं थी इस कारण अब उनसे तुम पूछो आप कौन हो वो कहते हैं हम प्रोफेसर हैं फिलोसफी के प्रोफेसर ये संयोगिक बात है ये तुम नहीं हो तुम तो वह हो जो तुम मां के पेट में थे उसके भी पहले थे तुम तो वह हो जो तुम अपनी गहरी से गहरी नींद में भी होते हो न डॉक्टर न इंजीनियर न प्रोफेसर तुम तो वह हो जो तुम मौत के बाद भी होगी तुम आत्मा हो वही तुम्हारा स्वभाव स्वरूप है नाथ कहे तुम आपा रखो हटकर बात न करना तुम अपनी आत्मा संभालो और व्यर्थ के विवाद में मत पड़ना कि आत्मा है या नहीं है, है तो कैसी है लाल है कि काली की पीली की हरी व्यर्थ विवाद में मत पड़ना नहीं तो विवाद में ही जीवन गवा दोगे आंख भीतर मोड़ो जो है उसे देखो किससे पूछना है कौन तुम्हें उत्तर दे सकता है उत्तर तुम्हें अपने भीतर पाना है किताबों में मत जाओ सिद्धांतों में मत जाओ और व्यर्थ के विवादों में मत पढ़ो लोग घंटों विवादों में लगे रहते हैं जिंदगी विवादों में गुतार देते हैं। कुछ है जो कहते हैं आत्मा नहीं है आत्मा मर जाएगी वो भी अभी मरे नहीं मगर कहते आत्मा मर जाएगी कुछ है जो कहते हैं कि नहीं आत्मा अमर है मर के भी रहेगी आत्मा शाश्वत है अभी ये भी नहीं मरे विवाद चल रहा है किस विवाद में पड़े हो आत्मा है तुम्हारे भीतर मरेगी नहीं मरेगी ये कल की बात है अभी जो है कम से कम उससे पहचान तो करो जरा तलाश तो करो खोज तो करो अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी नहीं मिले तो कह देना कि नहीं मगर जो भी भीतर गया उसमें से एक ने भी लौट के नहीं कहा कि नहीं निरपवाद रूप से जिन लोगों ने अंतस में गमन किया है उन्होंने कहा है और जो कहते है नहीं है वो भीतर गए ही नहीं मार्क्स कभी ध्यान नहीं किया कहता है आत्मा नहीं ये बात बड़ी मूढ़तापूर्ण है ध्यान तो करते ये तो ऐसा हुआ कि कोई आदमी कहे कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती और पानी उसने कभी पिया ना हो क्या उसकी तुम मानोगे और मार्स कहता है कि मैं वैज्ञानिक समाजवादी हूं क्या खाक विज्ञान है? विज्ञान की प्राथमिक शर्त भी पूरी नहीं की विज्ञान की पहली शर्त है वही कहना जो प्रयोग से सिद्ध है विज्ञान की और क्या शर्त होती मार्स कहता है धर्म अवैज्ञानिक है मगर प्रयोग की शर्त तो पूरी करो बुद्ध ने ध्यान किया महावीर ने ध्यान किया जीसस ने ध्यान किया लाउस्व ने ध्यान किया गोरख ने ध्यान किया जिन्होंने भी ध्यान किया उन्होंने कहा है भीतर गए तो कैसे इंकार करें जब है तो कैसे इंकार करें जो आंख खोलेगा कैसे सूरज से इंकार करेगा हा आंख जो बंद किए बैठा है वो इंकार कर सकता है उल्लू इंकार कर सकते हैं। वो आंख बंद किए बैठे जब तुम्हारी सुबह होती उल्लू की रात होती इधर पास में अलमंड के झाड़ पर मैंने एक दिन उल्लू की बात सुनी सुबह सुबह हो रही सूरज जो निकल रहा है एक उल्लू आके बैठा पास ही एक गिलहरी बैठी सुबह की ताजगी में तैयार हो रही दिन की यात्रा शुरू होने को एक महत दिन फिर पैदा हुआ अब अभी जाग रही उल्लू ने गिलहरी से पूछा कि गिलहरी रात होने के करीब है इस वृक्ष पर विश्राम ठीक होगा गिलहरी का क्षमा करें रात नहीं सुबह हो रही उल्लू ने कहा चुप बकवास बंद कर मैं जानता हूं कि रात हो रही अंधेरा गिर रहा है अब गिलहरी उल्लू से क्या झंझट करे और झंझट करे कि हमला बोल दे उल्लू उल्लू तो गिलहरी ने कहा आप ठीक ही कहते होंगे जब वो दूर शाखा पर हट गई उसने कहा मैं बताती हूं कि ठीक नहीं कहते सिर्फ तुम उल्लू हो तुम्हारी आंख बंद हो रही आंख बंद होने के कारण तुम सोचते हो रात आ रही आंख खोलो सूरज निकल रहा है मगर उल्लू कैसे मान सकते हैं उल्लू को रात में दिन होता है दिन में रात होती जो बाहर जी रहे हैं उन्हें भीतर आत्मा है इसकी स्वीकृति नहीं हो सकती जो भीतर आंख को मोड़ते भीतर आंख को खोलते हैं वे ही केवल कह सकते हैं तो तुम बाद में बाद में मत पड़ना व्यर्थ समय खराब मत करना जितना वाद विवाद में समय हो उतना ध्यान में लगा देना यह है कांटे की बाड़ी यहां बहुत उलझने यहां बहुत कांटे और बाद विवाद बड़े से बड़ा कांटा है क्योंकि बाद विवाद में लोग जिंदगी गवा देते फिर जिदे पैदा हो जाती हट पैदा हो जाता है हटिकर ना करना हट पैदा हो जाता है कि जो मैंने कहा वो ठीक होना ही चाहिए क्योंकि अहंकार दांव पे लग गया लोगों के विवाद सत्य के कारण थोड़ी हो रहे हैं सत्य से किसको लेना देना है विवाद होते अहंकारों के कारण मैं ठीक तो तुम ठीक यह असली सवाल है ठीक से किसको लेना है क्या लेना है लेकिन मैंने जो कहा वो ठीक होना ही चाहिए क्योंकि मैंने कहा ख्याल रखना विवादी का यही होता है कि जो मैं कहता हूं वह ठीक है क्योंकि मैं कहता हूं ये कोई सत्य के खोजी की बात नहीं सत्य का खोजी ये कहता है मैं क्या हूं सत्य जहां हो मैं उसी के साथ खड़ा होने को राजी हूं दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक जो कहते हैं सत्य को मेरे पीछे खड़ा होने होगा जहां मैं खड़ा हूं वहीं सत्य को खड़ा होना होगा सत्य मेरी छाया बने ये विवादी है और जो कहता मैं सत्य की छाया बनू जहां सत्य हो मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा मैं सत्य के प्रति अनुगत हूं मैं सत्य की छाया बनना चाहता हूं ये खोजी का लक्षण है तो बहुत पैर देख देख के रखना यहां बड़े कांटों की झाड़ियां हैं और सबसे बड़े कांटों की झाड़ियां सिद्धांतों की सिद्धांतों में लोग उलझ जाते हैं ध्यान भूल जाते हैं अक्सर ऐसा हो जाता है कि परमात्मा के पक्ष में विवाद करने वालों को भी प्रार्थना करने की फुर्सत नहीं मिलती ये तो बड़ी व्यर्थ बात हो गई भोजन के संबंध में विवाद चलता है भोजन कब पकाओगे पानी के संबंध में विवाद करोगे सरोवर कब खोजोगे एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए रहीमन मूल सींचूल फलई अगाह रहीम ने कहा एक को साध लो सब सध जाएगा वह एक तुम्हारे भीतर मौजूद है वह तुम हो एक साध है सब सध है सब साध है सब जाए तुम व्यर्थ के विवाद में बड़े बड़े सिद्धांतों में वेद कुरान बाइबल में और इनको सिद्ध करने में मत उलझ अन्यथा सब गमा बैठोगे एक को साध लो जब श्वेत के तू अपने गुरु के ग्रह से वापस लौटा पिता के घर तो उदालक ने उससे पूछा कि बेटा तू क्या क्या पढ़ के आया तो उसने बताया कि वेद पढ़े उपनिषद पढ़े ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े आरण्यक पढ़े पुराण पढ़े व्याकरण भाषा जो जो उस समय में उपलब्ध था सब पढ़ के आ गया हूं जो भी गुरु दे सकते थे सब लेके आ गया हूं पिता उदास हो गए कथा कहती श्वेद क्यों उतने पूछा लेकिन आप प्रसन्न नहीं है मैं सबसे ऊंची उपाधियां लेकर आया हूं पूर्ण रूप से सम्मानित होकर आया हूं मेरे सर्टिफिकेट देखे लेकिन पिता ने कहा मैं तुझसे एक बात पूछता हूं तूने वह एक जाना जिसको जानने से सब जान लिया जाता है श्वेत के तू ने कहा वह एक कौन मैंने सब जाना जो भी उपलब्ध था गुरु ग्रह में गुरुकुल में सब जानकर आया हूं पिता ने कहा यह कुछ काम का नहीं तू जा वापस एक को जान कर आ तू अनेक को जानकर आया है अनेक से क्या होगा एक को जान कर आ तू कौन है यह जान करा जब तक तूने आत्मा नहीं जानी तब तक कुछ भी नहीं जाना और ध्यान रख मैं बूढ़ा हो गया हूं शायद तू अब एक को जानकर लौटे मुझे पाए या ना पाए मगर एक बात तुझे कह जाना चाहता हूं हमारे घर में नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं हुए हम ब्रह्म को जानकर अपने को ब्राह्मण कहते रहे इतना ख्याल रखना जब तक तू ब्रह्म को ना जान ले तब तक अपने को ब्राह्मण मत समझना हमारे कुल में पैदाइशी ब्राह्मण नहीं हुए हमारे कुल में जानकर ही ब्रह्म हुए ब्राह्मण हुए यही मेरे पिता ने मुझसे कहा था यही मैं तुझसे कहता हूं एक को जान कर तभी तू ब्राह्मण है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता रहिमन मूल ही सींच बो फूलें फलें अगाह पत्ते पत्ते मत सींचते फिरो मूल को सींचो मूल तुम्हारी आत्मा है वहीं से द्वार है परमात्मा का उसे एक मूल को सींच देने से खूब पत्तों से भर जाओगे खूब शाखाएं प्रशाखाए होंगी पक्षी तुम पर बसेरा करेंगे नीड़ बनाएंगे यात्री तुम्हारी छाया में बैठेंगे तुम में फल भी लगेंगे भूखे की प्यास भी मिटेगी भूख भी मिटेगी तुम में फूल भी लगेंगे लोगों की सौंदर्य की छुदा भी तृप्त होगी तुम भरे पूरे हो जाओगे मगर एक को सिंचो आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे निद्रा दृढ़ होई, गोरख कहे सुनो रे पूता मरण बूढ़ा होई, कैसे उस एक को साधोगे कैसे उस एक को जानोगे आसन दृढ़ बैठना सीखो ख्याल रखना आसन से अर्थ सिर्फ शारीरिक आसन का नहीं भीतर ऐसे बैठ जाओ कि कोई हलन चलन ना हो बाहर का आसन तो भीतर के आसन के लिए सिर्फ एक आयोजन है बाहर शरीर ना हिले डुले ऐसे बैठ जाओ थिर ये तो केवल शुरुआत है फिर भीतर मन ना हिले कोई कंपन ना हो जब मन और तन दोनों नहीं हिलते तब आसन तब बाहर भीतर तुम ठहर गए रुक गए रुक गए यानी अब कोई वासना नहीं है, रुक गए यानी अब कोई आकांक्षा नहीं रुक गए यानी चित्त में अब चंचल लहरें नहीं उठ रही अब चित्त एक झील हो गया आसन दृढ़ आहार दृढ़ और उतना ही भोजन लो जितना सम्यक है व्यर्थ की चीजें मत खाते फिरो व्यर्थ की चीजें मत अपने शरीर में भरते फिरो जो जरूरी है जो आवश्यक है वो पूरा कर लो और इसमें दृढ़ता बनाओ कुछ लोग हैं जिनका कुल जीवन में काम इतना ही है एक तरफ से डालो भोजन और दूसरी तरफ से निकालो भोजन इतना ही उनका काम है ऐसे ऐसे लोग हैं जिससे निरो हुआ सम्राट वो अपने साथ चार चिकित्सक रखता था वो भोजन करता उसको भोजन में बड़ा रस था मगर कितना ही रस हो कितनी बार भोजन करोगे एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार कितनी बार भोजन करोगे मगर उसका रस ऐसा था कि उसकी चित्त भरते ही नहीं था तो चिकित्सक उसको वमन करवा देते थे वो चिकित्सक उसके साथ रहते थे वो भोजन करता वो जल्दी से उसको वमन करने की दवा देकर वमन करवा देते ताकि वो फिर भोजन कर सके ये जरा अति सोक्ति मालूम होती मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वमन करते एक युवती अमरीका से आई वो आज कोई पंद्रह साल से नियम से यह काम कर रही थी खाना खा लेगी और वमन कर देगी ताकि फिर खाना खा सके फिर तुम्हें और दो चार लोगों के संपर्क में आया मेरे पास तो सब तरह के मरीज आते जिनका काम ये है और जो नहीं भी ऐसा करते वो भी ठूंस ठूस के खाते रहते जैसे जिंदगी बस भोजन है जिंदगी कुछ ज्यादा है जिंदगी भजन भी है और भोजन को ही जिसने सब समझ लिया वो बड़े निम्न तल पर जीता है जब तक भजन ना जगे इतना भोजन करो जितना भजन के लिए जरूरी हो मगर तुम अपने साधु संतों को देखो तुम बड़े हैरान हो जाओगे हिंदू सन्यासियों को देखो तुम बड़े हैरान हो जाओगे। अगर उनकी तोंद ना हो तो वो स्वामी ही नहीं कुल काम बातें भजन की कर रहे हैं मगर कर रहे होंगे सिर्फ भोजन तुम जाकर देख सकते हो और जितनी बड़ी तोंद हो उतना बड़ा स्वामी कुल काम इतना है बातें भजन की करते रहो और भोजन करते रहो वो भोजन करना है भोजन को चाहना है इसलिए भजन की बातें करते रहो ये कैसा सन्यास? ये कैसे साधु आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे निद्रा दृढ़ होई, तो पहले आसन को संभाल लो फिर भोजन को संभाल लो फिर निद्रा को संभाल लो बस ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम संभाल सको तो आत्मा को जानने के लिए कोई अड़चन नहीं रह जाती ये तीन बाधाएं निद्रा दृढ़ का क्या अर्थ होगा जिसका आसन संभल गया जो बिल्कुल शांत होकर बैठने में कुशल हो गया जिसके भीतर विचार की तरंगे चली गई जिसका भोजन संभल गया जो देह को उतना देता है जितना आवश्यक है न कम न ज्यादा कम भी मत देना इधर एक तरफ हिंदू साधु हैं जिनका तोंद ही प्रमाण है उनकी साधुता का और उधर फिर जैन साधु हैं जिनका हड्डी हड्डी हो जाना ही प्रमाण है उनकी साधुता का ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू इनमें कुछ भेद नहीं एक ज्यादा खा रहा है एक कम खा रहा है दोनों ही अति पर चले गए और होना है मध्य में होना है सम्यक तो भोजन संभाल लो ये दो चीजें समझ जाएं, तो फिर तीसरी चीज संभालने की क्रिया शुरू होती फिर निद्रा संभाल लो निद्रा संभालने का क्या अर्थ होगा ये सूत्र बड़ा गहरा है निद्रा संभालने का अर्थ है जैसे जागते में विचार शांत हो गए ऐसे ही स्वप्न भी शांत हो जाए सोते में हो जाते क्योंकि स्वप्न भी विचारों के कारण उठते हैं विचारों का ही प्रतिफलन है स्वप्न विचारों की ही गूंज अनुगूंज है दिन भर खूब सोचते हो तो रात भर खूब सपने देखते हो जो सोचते हो उसी के सपने देखते हो जो भोजन भट्ट हैं वो रात भी सपनों में भोजन करते रहते हैं राजमहलों में उनको निमंत्रण मिलता है सुस्वादु भोजन चलते रहते जो कामी हैं वो कामवासना के स्वप्न देखते रहते जो धन लोलोप हैं वो धन लोलुपता के स्वप्न देखते रहते जो पद लोलोप हैं वो सपने में सम्राट हो जाते तुम्हारे सपने तुम्हारे चित्त के ही विकारों के प्रतिफलन नींद में भी उनकी गूंज सुनाई पड़ती रहती जब तुम शांत होकर बैठना सीख जाओगे भोजन संयत हो जाए और भोजन के संयत होने में ख्याल रखना जो भी तुम भीतर डालते हो वो सभी भोजन में सम्मिलित है व्यर्थ की किताबें ना पढ़ो क्योंकि वह भी भोजन है तुम भीतर डाल रहे हो व्यर्थ की बातें ना सुनो क्योंकि वह भी भोजन है तुम भीतर डाल रहे हो कोई कहते नहीं किसी अगर तुम्हारे घर में कोई कचरा फेंक जाए तुम फौरन इनकार करोगे लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में आके कोई व्यर्थ की अफवाहें डाल जाए तुम इंकार नहीं करते तुम बिल्कुल कान लगा के सुनते हो कि हाँ भाई और सुनाओ आगे क्या हुआ सोचो तो तुम क्या तुम कचरा मन में भर रहे हो ये सब आहार है कान से जाए आंख से जाए मुंह से जाए नाक से जाए ये सब आहार ये सब इंद्रियां भोजन लेती तो भोजन दृढ़ करने का अर्थ है व्यर्थ को भीतर मत जाने दो व्यर्थ से सावधान रहो वही देखो जो देखना जरूरी है वही सुनो जो सुनना जरूरी है वही बोलो जो बोलना जरूरी है और तुम्हारे जीवन में साधुता अपने आप उतरने लगेगी और फिर तुम्हारी नींद भी सद जाएगी फिर नींद में भी तुम शांत रहोगे स्वप्न विदा हो जाएंगी और एक अपूर्व घटना घटती है जिस दिन नींद में स्वप्न विदा हो जाते हैं उस दिन तुम सोते भी हो और जागे भी रहते हो इसलिए कृष्ण ने कहा कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता है इसका मतलब ये नहीं कि योगी बैठे हैं या खड़े हैं कमरे में और जाग रहे हैं इसका अर्थ यह कि शरीर सो जाता है मगर भीतर एक ज्योति जलती रहती एक होश सदा ही रहता है गोरख कहे सुनो अरे पुता इसलिए कहते हैं अपने शिष्यों को कि हे पुत्रों सुनो मरे न बूढ़ा हो ऐसा अगर हो जाए तो फिर ना तो तुम जानोगे कभी के बुढ़ापा आया और ना तुम जानोगे कि कभी मौत आई इसका ये मतलब नहीं कि बूढ़े नहीं हो शरीर ही बूढ़ा होगा मगर तुम बूढ़े नहीं हो शरीर ही मरेगा तुम अमृत हो गए गोरख के लिए दो नाम प्रचलित है एक नाम है गोरख गोपालम वो सदा ताजे रहे युवा रहे दूसरा नाम है बूढ़ा बालम बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी बालक के जैसे रहे उतने ही ताजे जैसे सुबह सुबह की ताजी ताजी ओस सुबह सुबह खिली हुई फूल की कली ऐसे ही ताजे रहे उनकी ताजगी कभी ना गई गोरख कहे सुनोरे पुता मरे न बूढ़ा होई, पाए भी मरिए खाएं भी मरिए अनखाएं भी मरिए गोरख कहे पूत संजमी ही तरिए खाओगे तो भी मरोगे नहीं खाओगे तो भी मरोगे मृत्यु तो होने वाली है सिर्फ एक की मृत्यु नहीं होती जो संयम को उपलब्ध हो गया है संयम के वे तीन सूत्र आसन दृढ़ आहार दृढ़ जो निद्रा दृढ़ हो फिर कोई मृत्यु नहीं फिर शाश्वत का अनुभव है मध्य निरंतर कीजिए वास इसलिए हर चीज में मध्य को खोज लो ना ज्यादा खाओ ना ज्यादा सो न कम खाओ न कम सो हर चीज में मध्य को खोज लो न ज्यादा बोलो न कम बोलो मध्य को खोजते जाओ तुमने देखा ना कभी रस्सी पर नट चलता है बस उसी तरह अपने को संभालते रहो रस्सी पर मध्य में न ज्यादा बाएं झुको न ज्यादा दाएं झुको झुके कि गिरे संभालते रहो मध्य में हर चीज का मध्य खोज लो और तुम्हें जीवन की समता सम्यक उपलब्ध हो जाएगा निचल मनवा फिर हुई सांस और जब ठीक ठीक मध्य सध जाता है तो मन निश्चल हो जाता है इतना निश्चल कि श्वास भी चलनी बंद हो जाती तब समाधि फलित होती है वहां ना मन चंचल होता है ना श्वास चंचल होती ख्याल रखना जब समाधि फले तो घबरा मत जाना यहां ये रोज होता है जब किसी सन्यासी को पहली समाधि का अनुभव होता है तो वह घबरा जाता है घबराहट ये होती कि सांस बंद हो जाती उसे लगता है कि मरा मरा मगर यह मौत नहीं है यह नए जीवन की शुरुआत है मरो वे मरो मरो मरण गोरख मर दीठा यह उस मृत्यु का प्रारंभ है जिसके बाद परम जीवन है मरो ऐसी मरनी मरो जैसी गोरख मरा और मर के देखा और जो देखा वह शाश्वत है अमृत आजित नहीं